भागवत महापुराण अथको नींशोध्याय गौवों और गोपों को दावा से बचाना श्री शुकवाच क्रीड़ा शक्ति सुगोपेशु तो दूरचारिणी स्वैर चरंथ लोभे न ग बनाद इसी अजा गा महिष्य निर्विदेव जी कहते हैं परीक्षित उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी बेरों की टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से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 ते पाह जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है तब उन्हें अपने खेल खेलकूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबिन करने पर भी अपने गवों का पता न लगा सके त्रिण तत्खुर ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी उनके न मिलने से वे अचेत्य हो रहे थे अब वे गौवों के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से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 इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग लग गई जो वनवासी जीवों का काल ही होती है साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी इससे सब ओर फैडी हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसास्त करने लगी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 जीव जिस प्रकार से भगवान की शरण में आते हैं वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन होकर उन्हें पुकारते हुए बोले कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा विक्रम दावाग्ना दह्य महान प्रपन्नाथ महावीर श्री कृष्ण प्यारे श्री कृष्ण परम बलशाली बलराम हम तुम्हारे शरणागत हैं देखो इस समय तो हम दावानल से जलना ही चाहते हैं तुम दोनों हमें इससे बचाओ नूनम नशी तुम वी सर्वधर्म था तत्पर जना श्री कृष्ण जिनके तुम्ही भाई बंधु और सब कुछ हो उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर तुम्हें हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। हैचो निशम्य कृपणम बंधु नाम भगवान हरिहे निलोचनाभाषत श्री सुखदेव जी कहते हैं अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा डरो मत, तुम अपने आंखें बंद कर लो तथे भगवान मुखेन अग्निमुर्भम विखेगा भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा बहुत अच्छा और अपनी आंखें मूंद ली तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें इस घोर संकट से छुड़ा दिया तत छिंडल पुनर्भा आसन्नात्मान घास मोचिता इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोल कर देखा तब अपने को भांडीर पास पाया इस प्रकार अपने आप को और गौ को दावालंद से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए कृष्णस्य यो योगवीर तोग माया अनुभावित दावाग्ने रात्म क्षेम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 भगवान श्री कृष्ण ने गौवे लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे गोपी नाम परमानंद आशीत गोविंद दर्शन क्षण युग सतम विभ यहा निना भवत इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण सौसौ युग के समान हो रहा था जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गये इसे श्री मध्भागुते महाप्राणे पारम हंसा चयताया दसम स्कर्वाधे दावाग्निपानम ना भय कोशोध्या